कल्याण निधायमलमथनम प जन्मुक्ष सपदि परिपदक प्रत प्रस्थित विश्रामस्थन में कविवर बचसा जीवन सज्जना बीजद्रुम से प्रभव भवता भूतना मधुर मधुर मंगल मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम साकृदि परिगी तम श्रद्धया हेलयावा भृगुबरनर मारे कृष्णना नम पंकज न भम पंकजनेम पंकजनेत्रा नमस्ते पंक्रे य्रह्ण विदा पूर्व यो, ब्रह्मानं यो भाई तस्मै प्रणोति तस्म तग्वेवत्मबु प्रकाशम मु छोरो भाई शरण महम प्रपदे योगीन्द्र मुनीन्द्र बंद नंद नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव थोड़ी देर हर नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी बन बिहारी लाल की एक विनोद की बात बताएं हम वंदना में एक श्लोक बोलते हैं नमक कमलना भाई और कभी कभी बोलते हैं नमः पंकज नाभाय और कभी कभी बोलते हैं कमल नेत्राय है। तो बहुत से विद्वानों ने हमसे प्रश्न किया कि आप बदल देते हैं मंत्रों के शब्दों को अपनी इच्छा से ये तो अच्छी बात नहीं है जो भगवान की बाणी या शास्त्र की वाणी में है वैसा ही बोलना चाहिए आपको तो मैं वैसा ही बोलता हूं उनको सभी शास्त्रों वेदों का अध्ययन नहीं है इसलिए वे लोग ऐसा कहते हैं कहा था मैंने उनको समझा भी दिया था कि ये तीनों श्लोक शास्त्रों के हैं वेदों के हैं हमारे घर के नहीं है ये नमक कमल ना जो हम प्रायः बोलते हैं ये भागवत का श्लोक है आप लोग नोट कर ले और देख लें रोज तो भागवत सुनाते हैं आप लोग चार तीस पच्चीस ये नमक कमल नाभाय का नंबर है और नमह पंकज नाभाय का नंबर है एक आठ बाईस भागवत और नमक कमल नेत्राय ये वेद का मंत्र है गोपाल तापनीय उपनिषद का छत्तीसवा मंत्र है ये तो आप लोग उसे ग्रंथों में देख लेंगे और अगर हम कुछ अपनी ओर से कह देते हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं कहते भगवान को ही तो नमस्कार कर रहे हैं अस्तु मैं कौन मेरा कौन इस प्रश्न के उत्तर में अब तक आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत नित्य हैं इनमें हम लोग जीव नाम से व्यवहित किए गए हैं अतयो हमारे अतिरिक्त दो तत्व तो बचते हैं एक ब्रह्म एक माया तो मैं जीव हू बोलने में इतना उत्तर पर्याप्त है और मेरा इस विषय में या तो ब्रह्म मेरा होगा भगवान मेरा होगा या तो ये माइक जगत मेरा होगा इस पर गंभीर विचार किया गया अनेक प्रमाणों तर्कों के द्वारा और अंत में वेदों शास्त्रों की शरण ग्रहण की गई और बताया गया कि ब्रह्म अथवा श्री कृष्ण हमारा अंशी है हमारा शक्तिमान है हम उसकी शक्ति हैं और तटस्थ शक्ति हैं और भगवान की भांति हम भी चेतन हैं नित्य हैं। इस विषय में भगवान से हमारा अभेद है किंतु अनेक विषयों में भेद भी है जिसे मैंने वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा वेदांत के द्वारा विस्तार से बताया था वेद व्यास ने विस्तार पूर्वक अपने वेदांत में इसका निरूपण किया है कि ब्रह्म से जीव का बहुत भेद है जैसे भेदव्यपदेशा एक तीन चार भेदव्यपदेशा च एक एक अठारह भेदव्यपदेशाचण्य एक एक बाईस उभि भेदे नैन मधीये एक दोस्त संभोग प्राप्ति चेन्न वैशेष्या एक दो, दो आठ उभय व्यपदेशंडलवत् तीन दो छबीस प्रकाशाश्रय्द तेजस्वात्न दो सत्ताईस सुषुत्क्रांत्योरभेदन एक तीन तैंतालीस शब्देभ्यः एक तीन चौवालीस अधिकोपदेशा तीन चार आठ स्थित्यदनाभ्या एक तीन छभेद निर्देशा दो एक बाईस अस्माव तदनुपत्ति दो एक तेईस चार चार सत्रह इस सब भेद के वेदांत सूत्र हैं जगत व्यापार वर्जम चार चार भोग मात्र साम्य लिंगाच अर्थात जीवात्मा परमात्मा में बहुत से बड़े बड़े भेद हैं वो सर्वशक्तिमान है हम अल्पशक्तिमान हैं, वो मायाधीश है हम मायाधीन हैं, वो सर्व है हम अणु हैं, वो विभू है वो, वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं वो हमारे हृदय में है हम भी उसी हृदय में है किंतु हम करता, दृष्टा भोगता स्प्रष्टा रसयिता इत्यादि है वो केवल दृष्टा कर्म फल दाता है इत्यादि बहुत से भेद हैं। और हम उसके दास नित्य दास किंतु अनादिकाल काल से मायाधीन होने के कारण हम उससे विमुख हैं, ध्यान दो द्वितीया दपेतस्य भय द्वितीयानिवेशति तुधे तम भक्शम गुरुदेवता दो सैंतीस भागवत बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है अनाज काल से मायाबद्ध होने के कारण एक दिन मायाधीन हुए ऐसा नहीं सदा से मायाधीन थे इसलिए सदा से माया ने अधिकार कर लिया कर रखा है भगवान से विमुख होने के कारण माया ने अधिकार कर रखा है तो क्या करें? ये बताएंगे क्या करें? लेकिन रीजन बता रहे हैं कि विमुख होने के कारण माया ने अधिकार कर रखा है क्यों जी हम भी चित भगवान भी चित चित माने चेतन भगवान पर माया ने क्यों नहीं अधिकार कर रखा हमारे ऊपर क्यों कर रखा है हम चित कण है वो विभू चित है सूर्य के ऊपर अंधकार अधिकार नहीं कर सकता लेकिन छोटी चमक वाला सोना चांदी तांबा इस पर अंधकार कब्जा कर लेता है हम अनुचित है वो विभूचित है प्लस वो माया शक्ति का शक्तिमान है और हम भगवान की शक्ति है माया के शक्तिमान नहीं है पश्चात आपको बताया गया कि माया संबंधी जगत का सुख मेरा सुख नहीं है ये अनुभव है अनाध काल प्रतिक्षण संसार के सुख का अनुभव कर रहे हैं संसार तीन गुण का होता है अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजम अजो येको जुषमाणो नुशे ते, जहात ते नाम भुक्त भोगा भोग श्वेताश्रतरोपनिषद चार पाँच नारायण पूर्व उपनिषद का पांचवा मंत्र भी है ये यानी एक सात्विक माया होती है एक राजस माया एक तामस माया तो सात्विक जो माया है उसका बहुत बड़ा सुख होता है थोड़ा सा आइडिया आपको दे दें जब आप लोग सोने जाते हैं और ऐणे बैने ढंग से पैर करते हैं हाथ करते हैं सिर करते हैं अपनी पलंग पर सबका अलग अलग स्टाइल है तो उस समय जब आप ध्यान करते हैं सो जाऊ सो जाऊं तो जब जागृत से आप स्वप्न में घुसे यानी सो जाऊं सो जाऊं वो घुसते समय जो आपको आनंद मिला वो माया का सात्विक सुख है इससे भी बड़ा सुख ज्ञानियों को मिलता है आत्मज्ञान की समाधि में लेकिन वो भी माइक तो माया का सुख भी कोई साधारण नहीं होता अगर आत्मज्ञानियों वाला सुख आपको मिल जाए कभी तो आप कहेंगे हो गया मिल गया भगवान का सुख अब कुछ नहीं चाहिए लेकिन वह भी सात्तिक सुख है सात्विकम सुख मात्मोत्थम भागवत ये आत्मा का सुख है सात्विक तो संसार का सुख भी वो आभास है असली सुख का असली सुख नहीं है तो फिर ठीक है हमारा जो सुख है हमारा आनंद वो आनंद में है आनंद मन भगवान भगवान मन श्री कृष्ण मैंने तीन रूप बताए थे ना श्री कृष्ण के ब्रह्म परमात्मा भगवान तो ब्रह्म तो आपको मैंने बताया था कि केवल सच्चिदानंद स्वरूप है वो कुछ करता नहीं न ना उसके नाम है न ना उसका रूप है न उसका गुण है न उसकी लीला है न उसके धाम है नहीं है तो लेकिन वो प्रकट नहीं होते देखो बीज होता है ना गेहूं का धान का चने का आप लोग उसका आटा बनाते हैं यही गेहूं खेत में डालते हैं तो पेड़ बनता है तो उस गेहूं के बीज को जब आप देखते हैं तो कहते हैं हाँ, हाँ। इसमें आटा है और थोड़ा चोकर है बस इसी का नाम गेहूं है नए नए इसमें पेड़ है दालें हैं पत्ते हैं फूल है और एक बीज में पचास बीज पैदा करने की भी है जब खेत में डाला तो दो महीने बाद देखा अरे तू वैसे ही ब्रह्म में तो सब है अरे वो श्री कृष्ण ही तो है लेकिन प्रकट नहीं होती एक साल दो साल दस साल बोरे में रखे रहोगे हूँ अंकुर नहीं पैदा होगा और दूसरा रूप जो परमात्मा का है वो तीन प्रकार का होता है एक परमात्मा का रूप होता है काराण साई कारणारणव अनंत कोट ब्रह्मांड में वो व्याप्त होता है परमात्मा का रूप माया से स्पर्श नहीं है उसका और दूसरा है परमात्मा का रूप उसी कारणारणोशाई का अंश गर्भोदशाई वो एक ब्रह्मांड में व्याप्त है परमात्मा और तीसरा उसी का रूप है क्षीरो दशाई वो सबके हृदय में रहता है जो मैंने बताया था ना दो पर्सनालिटी आपके हृदय में है और द्वितीय जो क्षीरोदशाही के ऊपर है गर्भोदशाई उसी के अंश है ब्रह्मा विष्णु शंकर और ये अनंत ब्रह्मा है अनंत विष्णु है अनंत शंकर हैं क्यों वो एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शंकर होते हैं जैसे हमारे भारत में एक एक प्रांत में एक एक राज्यपाल होता है गवर्नर ऐसे ही तीन तीन गवर्नर होते हैं एक एक ब्रह्मांड में और असंख्य ब्रह्मांड हैं संख्या रजसा मस्ती न विश्वा कदाचन ब्रह्मांडों को कोई गिन नहीं सकता करोड़ अरब नहीं अनंत हैं तो अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं इनके ऊपर वो कारणारण साई महाविष्णु हैं वो भी श्री कृष्ण के अंश हैं जैक निश्वसित कालम था जीवंत लोम बिलजा जगदंड था विष्णुर्महान महान सह्यज से कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि ब्रह्मा ने अपनी ब्रह्म संगीता में कहा था पाँच अड़तालीस तो उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताया गया क्या क्या उनमें गुण है क्या क्या शक्तियां हैं केवल एक दिग्दर्शन जहां तक शब्द जा सकता है वहां तक आपको बता दिया फिर मैंने बताया कि उस भगवान रूपी आनंद को पाने के लिए उसको जानना होगा जब जानने का प्रश्न आया और वेदों के पास गए तो उन्होंने जवाब दे दिया कोई नहीं जान सकता खबरदार जानने की जरूरत न करना मर जाओगे जब गहरा पानी होता है और कोई तैरना नहीं जानता तो लोग कहते हैं ये आगे नहीं जाना डूब जाओगे और क्यों डूब जाओगे यह भी बताया गया कि तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है तैरने की यानी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है वो वहां नहीं जा सकते हम निराश हुए लेकिन फिर वेदों ने हमको सहारा दिया कि नहीं नहीं वो जाना जा सकता है पाया जा सकता है अनंत जीवों ने उसको प्राप्त किया है तदर्थ उसकी कृपा अपेक्षित है वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की पावर दे देता है वो जीव उन भगवान को देख सकता है सुन सकता है सूंघ सकता है रस ले सकता है स्पर्श कर सकता है ध्यान कर सकता है जान सकता है इसके पहले कुछ नहीं तो ध्यान करना भी नहीं नहीं अरे क्या है क्या ध्यान करोगे मन जहां तक जाएगा वो सब माइक होगा तो वो कृपा किस पर आधारित है यहां तक आप गए थे अब आगे चलिए कृपा के लिए हमको भी कुछ करना होगा देखो कोई वस्तु सामने है लेकिन देखने के लिए क्या चाहिए आंख आंख में मोतियाबिंद बिंद ना हो ठीक ठाक हो आंख तो सामने की वस्तु दिखाई पड़ती है हा लेकिन अंधेरा हो तो, तो नहीं दिखाई पड़ती और बढ़िया आंख है अरे वो कितनी बढ़िया हो जी अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ती कोई चीज तो इसका मतलब प्रकाश भी हो और आंख भी ठीक हो हाँ, दोनों कंपलसरी है तो उसी प्रकार वेद कहता है प्रभावा तप प्रभाव देव प्रसादाद चप और कृपा मिक्सचर हो करके यानी हम भी चले कुछ दूर वो भी आवे कुछ दूर तब मिलन हो अपनी जगह खड़े रहेंगे तो नहीं होगा अरे तो हम कहा तक जाएंगे जहां तक जा सके जाए जब थक जाएंगे तो वो हमको मिल जाएगा क्या मतलब मतलब हमको भी कुछ करना है तब वो कृपा मिलेगी क्या करना है हमको वेदों के पास चलो वेदों ने उपनिषदों में वेदों का जो उत्तर भाग है उसको उपनिषद कहते हैं समझ लो सब लोग क्या बलाय है उपनिषद जिसकी तारीफ मैक्समूलर शापनहर बड़े बड़े विदेशी लोगों ने की है कि उपनिषद तो सूरज के समान है और देशों की जो फिलॉसफी है वो किरण के समान है तो उपनिषद वेदों का उत्तर भाग है उसका सार और उपनिषदों का सार है वेदांत ब्रह्म सूत्र जो हम बोलते हैं ना वेद व्यास का और ब्रह्म सूत्र और उपनिषद इन सब का सार है भागवत गरुड़ पुराण में कहा गया है अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम हमसे लोगों ने कहा कि सब जगत गुरुओं ने वेदांत पर भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने शुरू किया पहले भाष्य माने मतलब अर्थ क्योंकि वो छोटे छोटे सूत्र हैं था तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया जन्मा हो गया तत्व समन्वया स्मृतेश हो गया स्मरती च हो गया, गया। दर्शनाथ चो ऐसे ऐसे सूत्र है दो दो शब्द के और उनका अर्थ बड़ा लंबा लिखा है इन लोगों ने एक सूत्र का अर्थ ढाई पेज में आप इतना कौन पढ़े कौन समझे तो इसका जो अर्थ है सब जगत गुरुओं ने लिखा है थोड़ा थोड़ा अंतर है खाली शंकराचार्य से बहुत ज्यादा अंतर है उल्टा है बिल्कुल शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण माइक है सत्वगुणी हैं ब्रह्म नहीं है और श्री कृष्ण की भक्ति भी किया है दोनों बातें हैं उनकी वो तो मैंने आपको कई बार बताया है कि वो भगवान कृष्ण की जो आज्ञा थी उसी के अनुसार उन्होंने सब किया है लेकिन भागवत को नहीं छुआ शंकराचार्य जी ने क्योंकि अगर भागवत का भाष्य लिखते तब तो पहले ही उनको मानना पड़ता श्री कृष्ण ब्रह्म के बाप है बाप माने प्रतिष्ठा आश्रय ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हो अमृत साव्य च मैंने बार बार आपको बताया है कि ब्रह्म का आश्रय भगवान है श्री कृष्ण है परमात्मा का आश्रय श्री कृष्ण है समस्त अवतारों का आश्रय श्री कृष्ण है सब उन्हीं से संबद्ध है उन्हीं के अंडर में है तो मैंने कहा जब वेद ने स्वयं लिखा है गरुड़ पुराण में सब लोग ध्यान से समझो अर्थोयम यम ब्रह्म सूत्राणाम मेरे ब्रह्म सूत्र वेदांत का अर्थ मैंने स्वयं दिख दिया 18,000 हजार में भागवत में सब लोग पढ़ लेना अपनी टांग ना अड़ाना कोई और फिर भी अड़ा दिया सबने शंकराचार्य ने भी टांग अड़ाया रामानुजाचार्य ने भी का चार्ज ने भी माध्वाचार्य सब ने भाष्य लिखा महाप्रभु ने नहीं लिखा उन्होंने कहा अरे जब स्वयं वेद कह रहे हैं भगवान के अवतार कि मैंने भाष्य लिख दिया भागवत ये भाष्य है असली मेरे वेदांत का तो फिर मैं क्यों लिखू अगर मैं कुछ अलग लिखूंगा तो इसका मतलब ये कि मैं वेद अभ्यास के खिलाफ हूं और अगर खिलाफ हू तो फिर मैं ब्रह्म सूत्र का अर्थ नहीं लिख रहा हूं नहीं जान रहा हूं अरे भाई जैसे मान लो हम यहां बैठे बैठे ऐसे ताली बजा दें, अब आप लोग मेरी ताली का मतलब निकालें। क्यों ताली बजाया लेकिन मैंने क्यों बजाया इसको तो मैं जानता हूं अगर मैं बता दूं कि मैंने ताली क्यों बजाया तो सब समझ लेंगे आप समझ में आया क्यों बजाया ऐसे ए, पहले कैसेट ये लोग रिकॉर्ड करते थे तो कहते थे महाराज जी हमारा कैसेट खत्म हो जाएगा तो हम ऐसे हाथ उठा देंगे तो आप तो थोड़ी देर रुक जाइएगा यानी कुछ गोली ओली निकालिए कुछ यो यो कीजिए तब तक मैं कैसेट बदल लू तो हमको वैसे ही मानना पड़ता था नहीं तो वो चार पांच वाक्य उनके टेप में आएंगे नहीं और ये फिलॉसफी तो ऐसा सब्जेक्ट है एक शब्द भी गड़बड़ कर दो तो सब उल्टा हो जाएगा हा? अब देखो ना एक शब्द ही की तो बात है कि एक कहता है ब्रह्म निराकार ही होता है बट लड़ाई हो गई ब्रह्म साकार ही होता है अब असल असल में क्या है ही न कहो भी कह दो बा झगड़ा कहता तो। हूं ब्रह्म निराकार भी होता है ब्रह्म साकार भी होता है एक शब्द का मामला सब उल्टा हो जाता है तो वेद व्यास ने स्वयं भागवत लिख करके हम लोगों के लिए इतना बड़ा कल्याण किया इतनी कृपा की कि विस्तार से हम समझ लेते हैं अन्यथा हम एक शब्द का अर्थ और फिर आपको बताएं हाँ, आप लसेंगे वेदांत के सूत्रों में एक ही शब्द कई कई बार आया है जैसे स्मरण तिच ये दूसरे अध्याय में भी एक सूत्र का है यह शब्द स्मरण तिचा तीसरे अध्याय में भी एक सूत्र है स्मरण तिचा चौथे अध्याय में भी एक सूत्र है स्मरण तिच दूसरा बताए ये स्मरण तिचा स्मृत माने क्या होता है स्मृति भी कहती है माने गीता भी कहती है स्मृति माने गीता तो पहले अध्याय में भी स्मृतेश्च है चौथे अध्याय में भी स्मृत है और बताओ अपिच मर जाते इसका अर्थ भी है कि गीता में लिखा है ये? ये चार बार आया है पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में दो बार आया दर्शनाच्य पांच बार आया है दर्शनाच्य मैंने क्या होता है वेद कहता है तीसरे अध्याय में चार बार आया है और चौथे अध्याय में एक बार आया है दर्शनाच्य दर्शनाच्य बस लेकिन अर्थ सब अलग अलग है और बताओ दर्शय च्या ये तीसरे अध्याय में दो बार आया है तो इसको समझना है ये मनुष्य के लिए असंभव तो उन्होंने भागवत की रचना कर दी कि सब लोग अपने आप समझ लेंगे तो भगवान की कृपा को पाने के लिए तीन मार्ग बताए गए तीन मार्ग मार्ग का निश्चय करना हो तो उसमें पांच शर्तें होती हैं ध्यान से समझो जिसके बिना लक्ष्य न मिले नंबर एक शर्त जिसके बिना लक्ष्य न मिले नंबर दो जिससे लक्ष्य अवश्य मिले नंबर तीन वो मार्ग ऐसा हो जो सब के लिए हो किसी किसी के लिए होगा तो बाकी क्या करेंगे और वो मार्ग ऐसा हो जो सदा के लिए उसका फल मिले कुछ दिन के लिए मिल गया है तो सुख संसार में भी मिल रहा है हमको अर्थात जिससे लक्ष्य मिले अन्वय जिसके बिना लक्ष्य ना मिले व्यतिरेक और जिसको किसी अन्य की अपेक्षा ना हो नंबर तीन और जो सबके लिए हो नंबर चार और जो सदा के लिए फल दे नंबर पांच ऐसा मार्ग कोई हो तब वो कृपा मिलेगी तो मार्ग तो तीन होते हैं बस चौथा मार्ग हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि हम सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हैं तो हम भी सच्चित आनंद का व्यवहार कर सकते हैं सत माने कर्म चित माने ज्ञान आनंद माने प्रेम यही हम करते हैं संसार में अरे गलत जगह करते हैं लेकिन यही तो करते हैं। एक तो कर्म करते हैं हाथ पैर आख कान नाक सबसे और एक ज्ञान नॉलेज और एक प्रेम मां बाप बेटा स्त्री पति अपने शरीर इन सब से प्रेम करते हैं हम लोग इसलिए तीन ही मार्ग हो सकते हैं वेद में भी यही तीन मार्ग हैं अस्सी हजार वेद की ऋचाए कर्म की सोलह हजार उपासना की चार हजार ज्ञान की कुल एक लाख वेद मंत्र हैं इसलिए तीन ही मार्ग वेद व्यास ने भी बताए योगात्र मैं प्रोक्ता नृणामेयो विधि ज्ञान और कोई उपाय नहीं ग्यारह बीस छागवत वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकाण विषया में ग्यारह इक्कीस पैतीस भागवत तीन कांड है वेद में और भागवत वेद है ये पांचवा वेद कहलाता है भूतस्य अस महत्वभूत निश्वसीदुर्वेद अथर्वेद सामेदोरसहासपुराण मात्रेणी उपनिषद्ते ये मंत्र बृहदारण्य में भी है दो चार दस और छादोग्योपनिषद भी कहता है इतिहास पुराणम पंचम वेदा नेदम सात एक दो इतिहास पुराण पंचमो वेद उच्यते भागवत भी कहती है दम भागवतन नाम पुराणम ब्रह्म संहितम वेद के है स्वरूप में पांचवा वेद इसमें भी तीन मार्ग बताए गए कर्म ज्ञान भक्ति चौथा कोई मार्ग नहीं मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि वेद ऐसा ग्रंथ है जिसे कोई पढ़ कर नहीं समझ सकता इसीलिए वेद में कहा गया तद विज्ञानार्थम सा गुरु मेंवा विगछेद मुंडकोपनिषद एक दो बारह वेद के अर्थ जानने के लिए सिद्ध महापुरुष जिसने भगवान को प्राप्त किया हो उसके पास जाओ वो तुमको संक्षेप में बता देगा वेद में क्या लिखा है तुम पढ़ोगे तो अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह समुद्रवत ग्यारह इक्कीस छत्तीस समुद्र के समान डूब जाओगे क्यों वेद से चेस्वरात्म तत्र मुहय सूर ग्यारह तीन तैतालीस ये वेद भगवान का स्वरूप है जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे वेद भी बुद्धि से परे हैं क्यों परोक्षवादो वेदो यम ग्यारह तीन चौवालिस बाद है वेद परोक्ष बादने क्या शब्द कुछ अर्थ कुछ शब्द लिखा है जीव अर्थ है ब्रह्म शब्द लिखा है आत्मा अर्थ है ब्रह्म शब्द लिखा है आकाश अर्थ है ब्रह्म हम तो आकाश इसी को समझते ये जो पंच महाभूत वाला है और ये जब वेद प्रकट हुआ भगवान सो रहे थे उनके मुख से अस्त निश्वसित नींद में सो रहे थे और वेद निकल पड़े भगवान ने लिखा उखा नहीं है वेद वो सनातन है जैसे भगवान सनातन ऐसे वेद भी तो नाभि से ब्रह्मा निकला मुख से वेद निकले तो ब्रह्मा ने आख खोला ये क्या है वेद है भगवान ने आकाशवाणी की ये मेरे कानून है इसको अपने बनाए हुए संसार में रखना जीवों के लिए मेरे बच्चों के लिए जैसे हर गवर्नमेंट के कानून होते हैं अपने ना ऐसे ही लेकिन पहले तुम समझ लो नहीं क्या समझाओगे अपने बच्चों को समझ सका ब्रह्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कब ये मुह्यंत यूरया प्रारंभ में ही भागवत के लिखा है तब तो भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में वेद का अर्थ प्रकट किया ब्रह्मा ने समझा वेद का अर्थ फिर उन्होंने अपने शिष्यों को अपने बच्चों को सनकादिक वगैरह को फिर बताया उप एक के बाद एक, एक के बाद एक से सुन सुन करके वेद का ज्ञान हुआ इसीलिए वेद का दूसरा नाम है श्रुति श्रुति माने सुन सुन के कोई बुक नहीं तो वेद के ज्ञान के लिए पढ़ना खतरनाक इतनी विरोधी बातें लिखी है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बजाय ज्ञान होने के और चक्कर में पड़ जाएंगे इसीलिए वेद बार बार कहता है जाओ तत्पज्ञ के पास जाओ महापुरुष के पास जाओ उनसे वेद का ज्ञान प्राप्त करो भागवत का भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते अरे रामायण का भी नहीं कर सकते गीता का भी नहीं कर सकते <coughs> सारी दुनिया में गीता का हर भाषा में अनुवाद है लेकिन गीता को पढ़कर अर्जुन बना कोई कितने लोग बने आ, जिसको देखो टीका लिख रहा है गीता पे अरे पहले समझो तो कि टीका ही लिखने लग गए बड़े बड़े घोर संसारी पॉलिटिशियन टीका लिख रहे हैं किसी पंडित से लिखवा के अपने नाम छपवा रहे हैं अरे इससे नहीं ज्ञान होता है ये थियरी का ज्ञान नहीं काम देगा तो प्रैक्टिकल है गीता इसीलिए गीता सुनाने के लिए भी शर्त है ईदंते ना तपस्काय ना भक्ता कदाचन अर्जुन जो भक्त न हो मेरा जो तपस्वी न हो जो पूर्ण श्रद्धालु न हो उसे गीता न सुनाना वरना वो कहेगा तुम्हारे भगवान तो अपनी बड़ी तारीफ करते है मई भगवान हूँ मुझसे संसार बना है मई सब कुछ करता हूँ मैं मैं मैं, मै। अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको बड़े लोग तो कहते हैं मैं ए, कुछ टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने बिनम्र निवेदन करना रहा हूं <laughs> तुम्हारे भगवान कई कई अध्याय में मैं सब कुछ हूं मुझसे आगे कुछ नहीं है यू बोलेगा रामायण में देखो क्या लिखा है जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ मानस साथम न प्रिय रघुनाथ श्रद्धा भी हो और संत प्रैक्टिकल महापुरुष का साथ हो, हो। नंबर तीन रघुनाथ जी प्यारे लगे कामी नारी प्यारी जी में वो रामायण समझ सकता है अन्यथा हाँ। वो ऐसा ऐसा अर्थ लगाएगा रामायण का कि सुन के लोग विभोर हो जाए पागल हो जाए मैं एक वानगी बताऊ <laughs> रामायण में एक चौपाई है कोटि कोटि मुनि यहां राम कहीं आवत नहीं करोड़ों प्रयत्न करते हैं बड़े बड़े योगीन्द्र मुनी लेकिन मरते समय भगवान का नाम नहीं ले पाते इतना दुख होता है मरते समय सब भूल जाता है न भगवान न संसार इसका पंडितों ने क्या रामायण के वक्ताओं ने क्या अर्थ लगाया पब्लिक के आगे मजाक के लिए कि लोग हंसे हमको हमारा कथा सुन के उनने कहा इसका मतलब चौपाई का ये होता है एक टी मुनि थे तीमुनी नाम था उनका वो किसी गृहस्थी के घर आए और बरांडे में बैठ गए आके वो बाहर गए थे गृहस्थी लौट के आए तो देखा बाबा जी हमारे बरान्डे में बैठे हैं तो उन्होंने पूछा कोटी को टिको को टिको कोट है ना तो उसको आगे वाले टी को हटा दिया को टीको कौन टीका है हमारे बरांडे में तो उन्होंने कहा टी मुनी मेरा नाम है टी मुनी को टिको टी, टी मुनी तो उन्होंने कहा यतन और कहीं जाओ भाई हमारे यहां जगह नहीं है तो मुनि ने कहा कराही कराही लाओ पूरी बनाने की बात करो जाने वाले नहीं है हम को टी मुनि यतन कराही तो गृहस्थी ने कहा अंत और कहीं जाओ कराही मांगो तो वो कहता है टी मुनि राम कहू मैं जाने वाला नहीं हूं तो गृहस्थी ने कहा आवत फिर मैं आ रहा हूं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा तो ती मुनी ने कहा ना ही नहीं मारो मत हमको हम जा रहे हैं ये अर्थ है पब्लिक हंस रही है पंडित जी को हंसाते हैं बड़ा आनंद आया आज कथा में तो ये सब नहीं चलेगा शास्त्रों वेदों के जैसे हमारे संसार में देखो लॉ पढ़ने के लिए एल के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है ऐसे ही हर ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी होता है फिर भी वो समझेगा नहीं जब तक गुरु न समझा दे इतने लंबे और इतने विरोधाभास से युक्त है सब ग्रंथ ये भी लिखा है ये भी लिखा है क्या सही है कौन समझाएगा पंडित लोग क्या समझाए के बिचारे वो तो रोजी रोटी के लिए कथा कहते हैं महापुरुष कहीं मिल जाए वो समझा सकता है तब ज्ञान होगा दृढ़ तो कर्म ज्ञान भक्ति ये तीन मार्ग हैं अब एक एक मार्ग पर विचार करना होगा कि कर्म किसे कहते हैं उससे क्या मिलना मिलेगा फल और वो पांच लक्षणों में घटित होता है कि नहीं ये सब कल प्रारंभ होगा बोलिए लाडली लाल की